राजयोग अवतरणिका सत्य को प्राप्त करने के लिए राजयोग विद्या मानव के समक्ष यथार्थ व्यावहारिक और साधनोपयोगी वैज्ञानिक प्रणाली रखने का प्रस्ताव करती है पहले तो प्रत्येक विद्या के अनुसंधान और साधन की प्रणाली पृथक पृथक है यदि तुम ज्योतिथि होने की इच्छा करो और बैठे बैठे बैठे के केवल ज्योतिष ज्योतिष कहकर चिल्लाते रहो तो तुम कभी ज्योतिष शास्त्र के अधिकारी न हो सकोगे रसायन शास्त्र के संबंध में भी ऐसा ही है उसमें भी एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा प्रयोगशाला लेबोरेटरी में जाकर विभिन्न द्रव्यादि लेने होंगे उनको एकत्र करना होगा उन्हें उचित अनुपात में मिलाना होगा फिर उनको लेकर उनकी परीक्षा करनी होगी तब कहीं तुम रसायनवित हो सकोगे यदि तुम ज्योतिषी होना चाहते हो तो तुम्हें वेदशाला में जाकर दूरबीन की सहायता से ताराओं और ग्रहों का पर्यवेक्षण करके उनके विषय में आलोचना करनी होगी तभी तुम ज्योतिषी हो सकोगे प्रत्येक विद्या की अपनी एक निर्दिष्ट प्रणाली है मैं तुम्हें सैकड़ों उपदेश दे सकता हूँ परंतु तुम यदि साधना न करो तो तुम कभी धार्मिक न हो सकोगे सभी युगों में सभी देशों में निष्काम शुद्ध स्वभाव साधु महापुरुष इसी सत्य का प्रचार कर गए हैं संसार का हित छोड़कर अन्य कोई कामना उनमें नहीं थी उन सभी लोगों ने कहा है कि इंद्रियां हमें जहाँ तक सत्य का अनुभव करा सकती है हमने उससे उच्चतर सत्य प्राप्त कर लिया है और वे उसकी परीक्षा के लिए तुम्हें बुलाते हैं वे कहते हैं तुम एक निर्दिष्ट साधन प्रणाली लेकर सरल भाव से साधना करते रहो और यदि यह उच्चतर सत्य प्राप्त न हो तो फिर भले ही कह सकते हो कि इस उच्चतर सत्य के संबंध की बातें केवल कपोल कल्पित है पर हाँ इससे पहले इन उक्तियों की सत्यता को बिल्कुल अस्वीकृत कर देना किसी तरह युक्तिपूर्ण नहीं है अतएव निर्दिष्ट साधन प्रणाली लेकर श्रद्धापूर्वक साधना करना हमारे लिए आवश्यक है और तब प्रकाश अवश्य आएगा